कवितावली वनगमन कीर के कागज जो निपचीर विभूषण निपाय औधत जी मग पास के रुख जो पंथ के साथ जो लोग संग सुबंध पुनीत प्रिया मन धर्म क्रिया घर धर सुहाई राम चले राज बलोचन राम के चले तरीप वस्त्रों और अलंकारों का त्याग कर बड़ी शोभा पाई जो सुग्गा अपने पंखों को त्याग कर पाता है अयोध्या को मार्ग निवास चट्टी के वृक्षों और वहां के स्त्री पुरुषों को रास्ते के साथियों के समान त्याग दिया साथ में सुंदर भाई और पवित्र प्रिया ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुंदर देह धारण किए हुए हों कमल कमलयन श्री रामचंद्र जी अपने पिता का राज्य बटोही की तरह छोड़कर चल दिए जैसे सुग्गा बसंत ऋतु में अपने पुराने पंखों को त्याग कर आनंदित होता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने राज वस्त्र और अलंकारों को आनंद से त्याग दिया जैसे रास्ता में निवास स्थान के वृक्ष को त्यागने में कुछ भी खेद नहीं होता वैसे ही उन्होंने अयोध्या को को त्याग दिया और रास्ते के संगी साथियों को त्यागने में जैसे मोह नहीं सताता, वैसे ही प्रवासी को त्यागने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई तात्पर्य कि जैसे बटोही मार्ग की सब वस्तुओं को बिना खेद त्याग कर चला जाता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने पिता के राज्यादि को किसी अन्य पुरुष के समान त्याग कर चल दिएगर की सुभा दिन दनुधते पहुनाई राज बलो चन राम चले तक राजकी भगवान के लिए वस्त्र और आभूषण तोते के पंख के समान थे उन्हें त्याग देने पर उनका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे काई को हटाने पर जल माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और सम्बन्धानुसार सम्मानित कर कमलैन भगवान राम हाथ में सुंदर स्त्री और भले भाई को ले अपने पिता का राज्य अन्य पुरुष की भांति छोड़कर चल दिए मानो वे अयोध्या में दो ही दिन की मेहमानी पर थे शिथिल सलेह कहे कौशिलागनी जो से ही है कहे मोहि मैया कहो मैन मैया भरत की भलैया भैया तेरी मैया है तुलसी सरल माय मानी, काय मन न जानी मते ही में रो सुख शरीस सुमन सम ताको छल समता को छी को लेते है जी प्रेम से विफल होकर सुमित्रा जैसी कहती है सखी मैंने कैकई को कभी शौत नहीं समझा सदा अपनी बहन के समान उसका पालन किया जब रामचंद्र जी मुझको मैया कहते थे तो मैं यही कहती थी मैं तेरी नहीं भरत की माता हूँ भई भैया मैं तेरी भलैया लेती हूँ तेरा माता तो कैकई है गोसाई जी कहते हैं रामचंद्र भी सरल भाव से मन वचन कर्म से कैकई को माता ही माना कभी मैं माता नहीं समझा परंतु वाम विभा ने हमारे शिविर सुकुमार सुख को काटने के लिए छल रूपी छुरी को बत्र पर पहनाया है जय कहा जी जी जो सुमित्रा परिपाय कै तुलसी सहावे वह विधि सही है रावरो सुभाव राम ते जानिय भरत की माँ तु को की ये सोचिय तु है न सुख लहिय तु है देह सुधा न कियो। ताहु पर बाहु बिनु राहु गहिय है सुमत्रा जी को शिल्ला जी के पैरों पर पड़कर कहती है बहन जी क्या किया जाए विधाता जो कुछ सहाता है वह सहना ही पड़ता है आपका स्वभाव तो राम जी के जन्म ही से जाना जाता है परंतु भरत की माता को क्या ऐसा करना उचित था तुमने राजा के घर में जन्म लिया राजा घर ही ब्याह गई राजाधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र भी पाया पर तो भी तुम सुख लाभ न कर सकी देखो चंद्रमा का शरीर अमृत का आश्रय है किन्तु उसे मृग ने कलंकित कर दिया और ऊपर से बाहू रही राहू भी उसे ग्रस्त लेता है गुह का पाद प्रक्षालन नाम अजामिल से अपारन जो सुमेरे गिर में तुलसी जहिक पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अग काढ़े ते प्रभुया सरिता तर को मांगत बिठाडे जिसके नाम ने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है गोसाई जी कहते हैं जिनके चरण कमल से श्रीगंगा नदी प्रकट हुई है जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं यही घाट तिथोरिक दूर है दिखाई हू पर से पग धूर तर तर घर ली घर क्यों समुझाई हजूम तुलसी अवलंबन और कछो दरिका कही भात जिया हजू बर मारिय मोह बिना पग थोए हो नाथन नाव चढ़ाई हजू केवट कहता है इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है चलिए मैं था दिखाता दूंगा दिखला दूंगा मैं नाव पर तो आपको लेने जाऊंगा क्योंकि यदि अहल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा? मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंबन नहीं है अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा? हे नाथ बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा चाहे आप मुझे मार डालिए रावर दोष न पायन को पग को प्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन को को है रहा है पावन पाय पकारी के नाव चढ़ाई हो आय सुहोत कहा है तुलसी सुन के वट के बर बहन हसे प्रभु जान की ओर रहा है इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है आपके चरण की धूल का प्रभाव ही बहुत बड़ा है जिसके स्पर्श से अहिल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री हो गई उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काठ का जलयान कोमल है और तिस पर यह पानी खाए हुए है अर्थात पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है अतः तो मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊँगा कहिए क्या आज्ञा है गुसाई जी कहते हैं कि केवट के ये श्रेष्ठ चतुरता के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर का मार कर ठहाका मारकर हाथ भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जात कुछ बेजना पढ़ाई हों सब परिवार में मेरो राजा जो हीन बी तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हों गौतम की घर नी जो तरनी तरह मेरी त्रब सो निषाद नुलसी के ईश सुसाची कहो बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हों घर में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है और बच्चे सब छोटे छोटे हैं अभी कमाने योग्य नहीं है जातिका मैं केवट हूँ उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं राजा जी मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय है तथा मैं धनहीन और दरिद्र हूँ दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊँगा यदि गौतम के स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई तो हे प्रभो जाति का निषाद होकर मैं आपके बात भी नहीं बढ़ा सकूँगा झगड़ा नहीं कर सकूँगा हे नाथ हे तुलसीस राम आपसे मैं सच कहता हूँ बिना पैद होए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा